पूजा शक्ति आचार्य महान भाव वित ब्रह्मचारियों तो आज एक नए ग्रंथ का नए विषय का नई विचारधारा के साथ प्रारंभ होता है तो आप लोग कौन कौन पूना प्रवचन या उपदेश मंजिल लाए हैं हाथ खड़े करें अच्छा जिनके ठीक है अच्छा जिनके पास है फिर भी नहीं लाए ऐसे कौन कौन है ऐसे कोई नहीं है हाँ तो आप आलस के मित्र हैं है? आलस आपका मित्र है ना आ, तो लाया करें ठीक है तो जी से आपकी चर्चा हुई सकते जी अभी दो चार दिन में आ जाएगी ठीक तो आज इसका प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा जब वो पुस्तक आ जाएगी तो वो हल्की वाली पुस्तक लाना अच्छा रहेगा ये बहुत मोटा ग्रंथ है तो जिनके पास ये पुस्तक है वो पृथ्वी संख्या छह निकाल लें और ग्रंथ परिचय थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे कि ग्रंथ परिचय किस प्रकार का दिया गया है अक्षर जी आप पढ़े <श्वामी> मेरी आवाज नहीं आ रही आप पढ़ेंगे तो इसमें तो दोनों काम मुझे करने होंगे स्वामी जी कहते हैं कि ये ग्रंथ जो लिखा गया है तो जो स्वामी जी कहते हैं कहने को तो स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है लगभग 50 से ऊपर व्याख्यान स्वामी जी ने पूना में दिए जिसमें एक स्थान था भिठे का बाड़ा 50 से ऊपर उन्होंने जनता को अपने उपदेशामृत का पान कराया पर यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि उन सभी व्याख्यानों में से केवल 15 व्याख्यान उपलब्ध होते उस समय के जो अनुयायी थे लेखक थे किसी कारण से किसी विशेष श्रद्धा से उन 15 प्रवचनों का उन्होंने लेखन किया आजकल की तरह साधन नहीं थे उस समय लिखने से ही काम चलता था आज तो यह है कि लोगों के पास मोबाइल रहता है और वो टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दीजिए वो सब होता रहता है लिखने की झंझट मिटी लेकिन उन दिनों तो लिखना ही पड़ता था तो स्वामी जी के ग्रंथ का परिचय यहां पर दिया जा रहा है कहते हैं मायूसी दयानंद ने पुणे में पंद्रह व्याख्यान दिए थे दिए तो बहुत से थे पर उनमें से पन्द्रह हमारे पास सुरक्षित हैं और कहते हैं कि जिन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है तो ये जो पंद्रह व्याख्यान दिए थे जिनको लिखा गया जिनको सुरक्षित किया गया और जिनकी कृपा से या जिनकी तत्परता से जिनकी, जिनकी जागरूकता से ये पुस्तक रूप में आज आर्यो के सामने उपस्थित हैं दुनिया भर के आर्य समाजों में जहां जहां भी आर्य समाजे हैं वहां स्वामी जी के लगभग सभी ग्रंथ मिल जाते हैं तो ये उन लेखकों की उन संपादकों की मेहनत का ही परिणाम है कि हम ऋषि के उन पन्द्रह व्याख्यानों में उन्होंने क्या कहा सत्यात प्रकाश से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अलग हैं जो सत्यात प्रकाश में ऋग्वेद आदि भाष में आर्यानय में नहीं कहीं वो बातें भी इसमें आ जाती हैं तो इसलिए इस ग्रंथ का महत्व ऋषि के किसी भी ग्रंथ से कम नहीं हो जाता है बल्कि बढ़ता है और शायद इसको पढ़ने से हो सकता है की सत्याग्त प्रकाश और वेद और ऋषि का जो अभिप्राय था वो और अच्छी तरह से स्पष्ट हो सकता है। हो सकेगा तो लिखते हैं कि इस पुस्तक का नाम उपदेश मंजरी है और इस पुस्तक का दूसरा नाम पूना प्रवचन भी रखा गया है क्योंकि पूना में प्रवचन दिया था तो इसलिए पूना प्रवचन उपदेश मंजरी मंजरी का जो अर्थ है वो आपने देखा होगा कि जब आम्र वृक्ष पर फल आने से पहले बौर आता है इसको बौर बोलते हैं उसी को मंजरी कहते हैं यानी फल आने से पूर्व की अवस्था जो किसी वृक्ष पर आती है वो मंजरी है स्वामी जी चा... स्वामी जी ने ये नाम रखा है या पीछे के लेखकों ने रखा है इसका तो कुछ पता नहीं लगता है लेकिन वास्तव में जिस किसी ने भी ये उपदेश मंजिरी नाम जो छांटा है इसके लिए इन पंद्रह व्याख्यानों के लिए चयन किया है वो निश्चित ही अपने आप में बहुत सोच समझ करके इस नाम का चयन किया गया है यानी मंजरी का मतलब है स्वामी जी जो कुछ कह रहे हैं वो उसका फल भी उन लोगों को जो सुनने वाले थे या जो सुनने वाले हैं उन लोगों को इस मंजरी का फल भी प्राप्त हो जाए ये केवल बौर ही बनकर के ना रह जाए ये केवल मंजरी बन के ही ना रह जाए क्योंकि जो आम वृक्ष केवल मंजरी तो देता है लेकिन फल वहां पर नहीं लगते तो उस मंजरी का कोई विशेष महत्व तो नहीं होता तो किसी ने बहुत सोच विचार के इस नाम का वर्णन किया है आगे कहते हैं कि बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करने के पश्चात महर्षि पूना गए तो बम्बई में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की सन अट्ठारह में और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि बम्बई में आर्य समाज की स्थापना से पहले कहीं और किसी जगह पर स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी लेकिन वो अज्ञात है प्रसिद्ध तो यह है कि स्वामी जी ने मुंबई में इस आ, समाज को एक अपनी विचारधारा किस तरह से फैले उस समाज को आर्य समाज का एक नाम दे दिया था कि आर्यो की विचारधारा ये संस्था मिलकर के फैलाएगी आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का समाज तो उसमें उस समय बहुत सारे सदस्य थे माननीय सदस्य थे और पहले जो हम आर्य समाज के दस नियमों को आज देखते हैं अट्ठाईस नियम थे वो पहले वो अट्ठाईस नियम थे लेकिन उसमें से कुछ कम किए गए कुछ बहुत सारे कारण ऐसे बने कि जिसके कारण से केवल उन अट्ठाईस नियमों में से केवल दस नियमों, नियमों को रखा गया और वही आज दस नियम सब आर्य समाजों में चलते हैं चल रहे हैं तो स्वामी जी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करने के बाद पूना के जो वरिष्ठ विद्वान और माननीय गणमान्य नेता थे या विचारक थे उन्होंने उनको वहां आमंत्रित किया कि आप हमारे यहां भी अपनी अमृत वर्षा से जनता को तृप्त करें तो वहां गए और वहां जाने के बाद स्वामी जी के जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 50 से अधिक उनके व्याख्यान हुए लेकिन लिपिबद्ध या यूं कहें कि केवल पन्द्रह व्याख्यानों का ही संरक्षण हो सका स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी के बारे में और यहाँ पर कह रहे हैं विभिन्न शोधों के आधार पर ज्ञात होता है कि महर्षि ने इस दौरान कुल चौवन व्याख्यान दिए थे यानी पचास से ऊपर परंतु संकलन केवल पन्द्रह व्याख्यानों का ही हो पाया आज अगर स्वामी जी होते तो आज जितने भी वो व्याख्यान देते सब हम सुन सकते थे उनके चित्र भी देख सकते थे उनको व्याख्यान देते हुए देख सकते थे उनके ऊपर ईंट पत्थर पड़े वो भी देख सकते थे अपमान किया वो भी देख सकते थे क्योंकि आज जब कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटती है तो उसका वीडियो बन जाता है और वो जब सरकार की अनुमति होती तो उस वीडियो को टेलीविजन पर या इंटरनेट पर या बहुत से आज ऐसे साधन हैं उन पर वो डाल दिया जाता ताकि पूरे विश्व की जनता उसको देख ले तो ये सुविधा आज से 100 सवा 100 वर्ष पहले नहीं थी तो कहते हैं कि प्रारंभ में कुछ वर्षों तक महर्षि संस्कृत में बोलते रहे परंतु बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में बोलने का अभ्यास कर लिया था तो स्वामी जी की चूंकि संस्कृत में ही अधिकांश शिक्षा हुई थी विरजानंद जी से उन्होंने संस्कृत में ही पढ़ा था संस्कृत में ही सुना था और विरजानंद जी ने संस्कृत में ही उनको सुनाया था और पढ़ाया था आज भी ये परिपाटी कहीं कहीं निर्वाह करती है जैसे मैसूर में अपने प्रांजपे जी जो हैं वो जब भी कोई संस्कृत ग्रंथ पढ़ाते हैं तो बोलते भी संस्कृत में हैं और उसका प्रश्नोत्तर भी संस्कृत में ही चलता है तो हम लोगों ने भी जब उनसे ये पढ़ा तो पूरा का पूरा मीमांसा दर्शन संस्कृत में ही हुआ है यह अलग बात है कि भाव बताया गया विस्तार से उसकी व्याख्या नहीं हुई क्योंकि विस्तार से व्याख्या करते तो बहुत लंबा समय उसमें लगता तो स्वामी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले संस्कृत भाषण ही करते थे संस्कृत बोलते थे क्योंकि संस्कृत उनका बहुत अच्छा विषय रहा था हालांकि वैसे गुजरात से थे लेकिन संस्कृत में उनका बहुत ही अच्छा अधिकार था कई बार तो यहां तक लोगों ने आक्षेप किया कि स्वामी जी संस्कृत नहीं जानते क्यों नहीं जानते इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो अपने वाक्यों में अपने व्याख्यानों में भवती पचती गच्छति पठती हंसती ऐसे सामान्य प्रयोग करते हैं तो ये विशेष संस्कृत नहीं जानते तो कहते हैं कि स्वामी जी ने फिर जब ये सुना तो ये नहीं कि अपनी विद्युता दिखाना उनका उद्देश्य था किन्तु प्रतिपक्षी को ये स्पष्ट करना जरूरी था कि केवल सामान्य संस्कृत ही नहीं है विशेष संस्कृत का भी मैं अन्वेषक हूं विशेष संस्कृत को भी मैं बोलता हूं जान सकता हूं बोल सकता हूं तो उन्होंने फिर ऐसी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया कि जो उनके साथ में शास्त्रार्थ करने वाले थे वो एकदम भौचक्के लगे कि इतनी कठिन उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग तो हमने कभी स्वामी के मुख से सुना भी नहीं था तो कई बार लोग क्या समझ लेते हैं कि ये सामान्य संस्कृत बोलते हैं तो इनकी विधता भी साधारणी होगी लेकिन स्वामी जी श्रोताओं के स्तर को ध्यान में रखकर के बोलते थे कुछ समय बाद जब पंडित केशव चंद्र सेन से आपकी भेंट हुई तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि कि आप संस्कृत बोलते हैं और पंडित लोग उसका गलत व्याख्यान कर देते हैं अपनी भाषा में तो आप हिंदी का अभ्यास करें तो फिर उनकी सलाह को मान करके स्वामी जी ने हिंदी में व्याख्यान देने का अभ्यास किया जब हिंदी में व्याख्यान देना प्रारंभ करते तो, तो प्रारंभ में तो संस्कृत के वाक के वाक निकल जाते थे क्योंकि अभ्यास संस्कृत का बना हुआ था लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फिर वो आर्य भाषा में हिंदी भाषा में उन्होंने व्याख्यानों का देना प्रारंभ कर दिया क्योंकि जनता अधिकांश हिन्दी भाषा से ही परिचित थी संस्कृत तो केवल विद्वानों के बीच की भाषा थी स्वामी जी के समय में संस्कृत भाषा केवल विद्वानों के बीच की भाषा थी और सामान्य भाषा क्या थी हिंदी थी आरी भाषा थी तो उसी भाषा में फिर उन्होंने व्याख्यान देना शुरू कर दिया आगे लिखते हैं इन दिनों भी उनका हिंदी में बोलने का अभ्यास हो चुका था अतः ये व्याख्यान हिंदी में होने से पुस्तक भी हिंदी भाषा में है महर्षि ने जब ये व्याख्यान दिए तब उनकी रिपोर्ट प्रतिदिन स्थानीय मराठी समाचार पत्रों में छपती थी बाद में मराठी भाषा से ही इनका हिंदी में रूपांतरण करके पुस्तक के रूप में छापा गया था तो स्वामी जी जब व्याख्यान देते थे तो उनकी जो जो रिपोर्ट होती थी उनकी जो यानी उनके जो व्याख्यान के जो अंश होते थे वो वहां के मराठा समाचार पत्रों में उनके छपते थे बहुत सारी मराठी पत्रिकाएं निकलती हैं अभी भी निकलती होंगी और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है देवनागरी लिपि है तो इसलिए हम लोग भी उसको पढ़ सकते हैं नेपाल की भाषा भी देवनागरी लिपि है भाषा तो उनकी अलग है लेकिन लिपि वही है तो दो राज्यों में अभी देवनागरी लिपि चलती है एक तो महाराष्ट्र में और दूसरी नेपाल में बाकी जो जितनी लिपियां हैं वो समझना बड़ा टेढ़ा काम है जब तक उनका अध्ययन किया जाए अगर ये देवनागरी लिपि पूरे भारत में स्वीकार कर ली जाती तो शायद इतना विरोध नहीं करते लोग भाषा का कि ये हिंदी भाषा का क्षेत्र है हिंदी भाषा ऐसी है लोग जैसे आजकल विरोध करते हैं ना नहीं करते तो खैर वो यहां पर जो व्याख्यान स्वामी जी ने दिए थे इन स्थानों पर तो वहां से फिर हिन्दी में उसका अनुवाद करके और पुस्तक के रूप में उस समय भी ये छापे गए थे व्याख्यान एक सूचना के अनुसार इनका मराठी भाषा में अनुवाद पूना हाई स्कूल के सहायक मुख्याध्यापक श्री गणेश जनार्दन आगा ने किया था तो इनके बारे में लिखा जा रहा है कि पूना हाई स्कूल के कोई सहायक मुख्याध्यापक थे गणेश जनार्दन तो स्वामी जी ने तो हिंदी में दिए थे व्याख्यान लेकिन मराठी भाषा में अनुवाद मुख्य अध्यापक जी ने किए थे गणेश जनार्दन और तत्पश्चात इनका संग्रह और संपादन श्री महादेव गोविंद रानाडे जैसे विद्वान ने किया फिर इन व्याख्यानों का संग्रह और इन व्याख्यानों का संपादन ये महादेव गोविंद रानाडे जो बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे और समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी प्रतिष्ठित थे वो तो ऐसे विद्वान ने वहां पर इनका जो है व्याख्यानों का संग्रह किया और इसके पश्चात एक महाराष्ट्र ब्राह्मण श्री पंडित गणेश चंद्र राम रामचंद्र ने इनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था तो महाराष्ट्र की एक ब्राह्मण थे पंडित गणेश चंद्र जी तो उन्होंने भी हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया था किसका जो जो ये मराठी भाषा में जो छपा था उसका हिन्दी में अनुवाद किया था इन व्याख्यानों का सर्वप्रथम प्रकाशन आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने करवाया था तो इन व्याख्यानों का सबसे पहला प्रकाशन या सबसे पहली बार अगर किसी ने इन व्याख्यानों को प्रकाशित किया तो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान को इसका श्रेय जाता है उसने इन सभा उसने इन व्याख्यानों को पुस्तक रूप दिया ताकि आर्यो के बीच में ऋषि की कोई भी ऋषि की कोई भी बात ऋषि की कोई भी छिपी हुई ऐसी गूढ़ बात वो आर्यों से छिपी ना रह सके जो भी स्वामी जी के हृदय में था जो भी स्वामी जी चाहते थे वो सब आर्यों तक पहुंचे इस कामना से इस भावना से सबसे पहले आर्य पित्सभा राजस्थान ने इसको छपवाया और वो धन्यवाद के पात्र हैं आगे कहते हैं वैसे इससे पहले महर्षि के जीवन काल में दिसंबर सन अठारह से पूर्व गुजराती भाषा में स्वामी दयानंद सरस्वती नू भाषण नाम से मराठी संस्करण का प्रकाशन हो गया था तो इस, लिखते हैं ग्रंथ के प्रकाशन के विषय में यद्यपि राजस्थान में तो सबसे पहले ये 14 ब्या, पंद्रह व्याख्यान छपे लेकिन इससे पहले ही स्वामी जी जब जीवित थे उनके रहते ही ये जो व्याख्यान है गुजराती भाषा में छपे थे अठारह 1881 से पहले और उसका शीर्षक क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती नू भाषण यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का भाषण गुजराती में नू का मतलब का और महर्षि ने ये व्याख्यान भिन्न -भिन भिन्न विषयों पर दिए थे इनकी सूची इस प्रकार है तो ये तो जैसे जैसे व्याख्यान आएंगे सूची स्वतः ही स्पष्ट होती चली जाएगी तो आज प्रथम उपदेश का प्रारंभ करते हैं प्रथम उपदेश का विषय क्या है स्वामी जी ने प्रथम उपदेश का विषय चुना है ईश्वर सिद्धि यानी ईश्वर की सिद्धि हो जाने पर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्धारण कर सकता है जब किसी के हृदय में ईश्वर का अस्तित्व जम जाए बैठ जाए गहराई से कि हां है और वो कर्म दाता है उसका न्याय है वो दयालु है वो हमारी रक्षा करता है ये बहुत सारे गुण अगर किसी के हृदय में ये गहराई से बैठ जाते हैं और वो प्रमाणों से युक्ति और तर्कों से संसार की रचना को देख करके संसार में अच्छी बुरी अवस्थाओं को देख करके संसार में मूर्ख और विद्वानों को देख करके धनी और निर्धन को देख करके इन सब घटनाओं को जो कि संसार में प्रतिदिन घटती ही रहती हैं लोग अपना परिचय देते रहते हैं कोई अपना परिचय देते तो लोग कह देते हैं ये मूर्ख है फिर कोई परिचय दे देता कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छे विद्वान तो संसार में जब हम इस तरह की जो विचित्रता की जो घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटती हैं तो उनसे ये साक्षी मिल जाती है कि ये जो संसार में ऊंच नीच और ये मूर्ख और विद्वान और विभिन्न प्रकार की योनियां और उन योनियों में विभिन्न प्रकार के दुख और उन योनियों का खान पान उन योनियों का ज्ञान विज्ञान इन सब में विविधता देख करके वो ये निर्णय लेता है इस निर्णय पर पहुंचता है कि सचमुच में कोई ऐसी दैवी शक्ति कोई ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिनका हम आंखों से तो दर्शन कर नहीं सकते और आंखों से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते लेकिन फिर भी उनकी सत्ता अक्षुण है उनकी सत्ता समाप्त नहीं है आंखों से हम बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते लेकिन फिर भी सत्ता तो उनकी है तो इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहले ये विषय व्याख्यान के लिए चुना कि लोगों के हृदय में ईश्वर कैसा है क्या है वो क्या करता है हम उससे क्या लाभ उठा सकते हैं हम ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं हम उससे कैसे व्यवहार कर सकते हैं हम सामने वाले से व्यवहार कर लेते हैं एक मित्र है हम व्यवहार कर लेते हैं उसका ध्यान रखते हैं उसके साथ में उसकी मित्रता को निभाने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध रहते हैं लेकिन ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता फिर उसके साथ हम व्यवहार कैसे करें क्यों सामने वाला व्यक्ति है तो हम उससे व्यवहार कर सकते हैं सामने वाला हमें दिखाई देता है लेकिन ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता तो उससे व्यवहार कैसे करें तो आदि आदि बहुत सारे इस तरह के विचार स्वामी जी के मन मस्तिष्क में रहे होंगे कि अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले इनको ईश्वर के स्वरूप के बारे में ठीक निश्चित धारणा बन जानी चाहिए और तभी अपने आगे के कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते क्योंकि जब रास्ता का जो उद्देश्य है पहुंचना और मंजिल अगर मंजिल ही स्पष्ट नहीं है हम कहीं जा रहे हैं और हमें यही पता नहीं है कि हम कहा जा रहे हैं जैसे कोई टिकट खरीदने जाए ट्रेन का और वो जब लाइन में लगा हुआ है तो बहुत सारे लोग आगे भी हैं कुछ पीछे भी हैं अब जब उसका क्रम आया तो हाथ बढ़ा दिए और पैसे बढ़ा दिए टिकट मास्टर ने पूछा कहा का चाहिए बोले बस चाहिए टिकट चाहिए तो कहा का चाहिए बोले ये मुझे पता नहीं कहाँ का चाहिए बहुत टिकट चाहिए तो कई बार ऐसा होता है कि हम टिकट को तो जानते हैं कि टिकट तो चाहिए पर हमें कहाँ का टिकट चाहिए ये शायद हमें भी नहीं मालूम होगा मालूम भी है तो हम उसको उपेक्षित करते रहते हैं तो वो व्यक्ति समझदार नहीं कहा जाएगा ना जिसको पी पता नहीं है कि कि मुझे कहा जाना है तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि पहले अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए तो ये विषय आज यही समाप्त करते हैं बाकी चर्चा फिर कल प्रारंभ करेंगे अब शांति